समाधान साधक तो को, इस हाँ, इस को इसीलिए एक सूत्र बताया जाता है कल बढ़िया चर्चा हुई थी प्रियांत में कल इनसे कहा था कि देखो अगर ये बात समझना चाहते हो तो आपको असंग रहना होगा प्रिया से कहा था कि अगर ये बात समझना जो मैं आपको पुदेश कर रहे हैं, कहा कहा था ना कि आपको असंग रहना होगा, आपसे कोई बात करे तो आप भगवत वार्ता कीजिए भगवत वार्ता के अलावा कोई वार्ता ना हो आप किसी को अपना मत ना, सिर्फ सद गुरुदेव की इष्ट के सिवा किसी को अपना मत मांगना तो जैसे आप मिले राधे राधे कोई बात हुई तो बात का उत्तर हो गया न राग है न दृश्य है कोई और जहां दो साधक बैठ करके प्रियता बना के तीसरे के प्रति चर्चा करेंगे वहां ये बोध नहीं हो पाएगा अगर बोध करना है तो मत चित्ता मदगत प्राण, फिर बोध है परस्परम पर भगवत चित्त वाले बनो और भगवत चित्त वाले बनने के लिए सक का त्यागत अनिवार्य है एक चरण चित्त मनंत इसे युद्धीत तदवृति सुसाधु सुचेत प्रसंगा मत चित्ता के लिए आपको अपने चित्त को बचाना होगा एक चरण अकेला विचरण करे रहस्य चित्त मनंत इसे अनंत महिमा वाले अपने इष्ट में चित्त को जोड़ना होगा अगर आप मत चित्ता बनना चाहते हैं तो हमारा चित्त का प्रवाह जो जगत के नाना तो के प्रति है नाना नाम रूप आदि बहुत आदि के लिए है हमें असंग रहना बहुत बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर देखो तरसते हैं साधक की हमें अकेला कमरा मिल जाए देखो भगवत कृपा से आपको अकेला वास है आप अपने कमरे के दरवाजा बंद करके आप खूब भजन प्राण रह सकते हैं तो ही तो समय अब ये समय भजन का सार समय है ये जो हमारी आपकी वार्ता हो रही परस्परम पर भजन का फल है जिसे आप लीला गायन करते ना तो बहिर्मुख होने के कारण आप उसमें डूब नहीं पाते ये भजन का फल है लीला गायन इधर जो लीला गायन होता है भजन का फल है जो सत्संग है ये भजन का फल है जब भजन तो जो हम कर रहे हैं वो किस रूप में हमारे हृदय में आह्लाद पैदा करेगा यह सत्संग भजन को परिपक्व करना भजन के रस में डूबना भजन का फल है ये सत्संग ये जो परस्पर संतों के सामने बैठ करके प्रश्नोत्तर करना वार्ता करना यह भगवत स्वरूप है तो अगर हम चित्त को इस बात में लाना चाहते हैं कि मेरे सद्गुरुदेव की सेवा कोई नहीं है तो आदेश है शास्त्रों का हम असंग हम पुरुष असंगता समाज में बैठा हुआ भी अकेला है किसी से न शत्रुता है ना मित्रता ये लाना ही पड़ेगा हम रस्ते में चले कोई हमसे गले लगकर करके बात कर रहा है तो खड़े हो गए हमारे प्रीतम संबंधी बात है तो सुन ली नहीं तो आगे चलिए या पीछे चलिए असंगोह पुरुषा गलबैया देके चल रहा हो तो प्रिय प्रीतम को सोभा देता अपने असंग चलना चाहिए दस चल रहे हैं फिर भी असंग है सौ बैठे फिर भी असंग है अनंत बैठे फिर भी असंग है ये अंदर की वृद्धि है अपने इष्ट के अनुराग में डूबे हुए तदव्रति साधुसु चेत प्रसंगा उन संतों से हमारा प्रसंग हो संग हो जिनका चित्त हमारे आराध्य देव में डूबा हुआ है नहीं तो असंगोहक पुरुषा नहीं तो हमें अकेला विचरण करना अकेला रहना चित्त को अपने इष्ट में जोड़े या जिनका चित्त इष्ट में जोड़ा हुआ है उनका संग वो आपके इष्ट अनुराग को बढ़ाएगा बाधा नहीं पहुंचाएगा खास बात समझ लीजिए जहां आपके पास बैठकर कहीं भी व्यक्ति की चर्चा हो बचना चाहे वो अच्छी से अच्छी चर्चा हो आपके साधन में वो भाव गलत पैदा कर देगी या तो गुण की चर्चा हो रही होगी या दोष की चर्चा हो रही होगी तात सुनो मायाकृत गुण दोष अनेक गुणिया देखी देखी स्वाभिवेक व्यक्ति की चर्चा हुई कि तुम मारे गए ये नियम बना लो दो साधक पर ये मानेंगे नहीं ये करेंगे मनमानी मनमानी करेंगे आदि कर कर। आप हित ऐसी हो तो आपका आप हाँ कहिए आप ऐसा ना कीजिए अगर वो नहीं मानता तो प्रणाम कीजिए भगवत स्वरूप मान के उदासीन हो जाइए उसकी बात तीसरे से कहने से निंदा दोष लगेगा चुगली दोष लगेगा और परमार्थ भ्रष्ट हो जाओगे भले वो गुरु भाई हो यदि आपको हित आ रहा है प्यार आ रहा है तो आप उसके सामने जाइए विनम्रता पूर्वक उसको बताइए कि आप गलत चल रहे हैं अगर आप बिना माने तो आप ठीक से चलें। यदि आप हमें समझते हैं कि मैं गलत आपको कह रहा हूं आप देख लीजिए अगर वो मानता है तो ठीक नहीं तो प्रणाम करना फिर भी द्वेष नहीं करना उसे फिर भी उसकी चर्चा नहीं करनी कि आपने तो समझाया लेकिन नहीं समझा और ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं बोले कि मरे क्योंकि द्वेष हो जाएगा दोष दर्शन हो जाएगा पर दोष दर्शन पर वार्ता पर दोष दर्शन करके वार्ता पर वार्ता यह हमारे लिए बहुत आनकार पर चर्चा पर दोष दर्शन पर निंदा ये बहुत बड़ी भयावह वस्तु है परमार्थन साधक यही फैलो भजन भले कम हो लेकिन भजन को नष्ट करने वाली वृद्धि वाले व्यक्तियों से व्यवहार से चेष्टाओं से हमें बचना जैसे मान लो हमारा नाम नहीं चल रहा तो हमारे अंदर एक भाव तो रहा है थस कि हम हैं, हैं, हम भगवत मार्ग के इसको कोई थोड़ी नष्ट करेगा लेकिन जब हम निंदा करेंगे किसी की किसी की दोस्त दर्शन करेंगे तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा जो इस भाव को नष्ट कर देगा जिससे कल्याण होगा। जब हमें मुरछा आती है तो भजन वजन नहीं होता उस समय केवल संबंध रहता है भाव भाव निरापराधिक चित्त में वो भाव छा जाता है, हो जाती है अगर आपने निंदा पर निंदा पर चर्चा पर दोष दर्शन साधक न करें असंगोपम एक अकेला विचरे बड़ा आनंद दे। रहना चाहिए कुछ समय अकेला रहना चाहिए अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हो हैं के लिए तो भावना ही करनी अकेला नहीं लेकिन पुरुष साधक को चाहिए कि ऐसा भी, के दस आदर नहीं, अलग -अलग भी थे के आगे चलो अकेले थोड़ा मन की दशा को देखते हुए प्रभु में लगाते हुए तभी आप चल सकते हो अगर आपने संग किया तो संग करना है तो तद वृत्ति सुधी सुचेत प्रसंग उन संतों का जिनका व्रत है कि भगवत चिंतन के सिवा और कुछ चिंतन नहीं हो सकता भगवत वार्ता के सिवा और कुछ वार्ता नहीं त्रत करने वाले एक जो भगवत जन है। उनका परस्परम जिनसे जो प्रभु के चिंतन में रमयंति चय जो प्रभु की चर्चा में रमण करते हैं उन्हीं की चर्चा करके तुष्ट रहते हैं आमोद प्रमोद का अनुभव भगवत वार्ता में होता है ऐसे असंग पुरुष ही ये बात अनुभव कर सकता है जो कह रहे हैं कर सकता। हमारे जो, मतलब, नहीं, जो आपके तो भी दो स्वरूप किए जाते हैं एक छवि स्वरूप किया जाता है और एक पंचभौतिक मूर्ति स्वरूप किया जाता है जैसे छवि स्वरूप से गुरुदेव हर समय आपके साथ हम अपने जेब में गुरुदेव को रख सकते हैं हम ध्यान में गुरुदेव को रख सकते हैं हम नहीं मानते कि कोई सच्चिदानंद तत्व तो गुरुदेव हमारे गुरुदेव अब उसको हम दूसरे रूप से कह रहे हमारे ये गुरुदेव अब इनके हमारे समय तो रह नहीं सकते तो इनकी फोटो रखते हमारे समय और वो फोटू को मानते हैं कि ये मेरे भगवान है सर्वशक्तिमान है और ये फोटू में भी है और जब हम इनको पुकारेंगे तो इसी से प्रकट होकर हमारा काम बना देंगे बात बात बन बन गई, इसी से बात बन जाए। ऐसे करके देखो, आप इसको इस इस रूप हम उस से नहीं देखते, ले देखो तो हरिवंश महाप्रभु के परम प्राणिष्य श्री विठल दास जी जब यहां महाप्रभु ने आदेश कर दिया वृंदावन से बाहर सेवा के लिए जाने के लिए तो उन्होंने दो बातें कही आपके उच्छिष्ट के बिना हम नहीं जी सकते और आपके दर्शन के बिना नहीं जी सकते तो महाप्रभु के दर्शन के लिए व्यवस्था हुई छवि बनाई गई तो उच्छिष्ट के लिए व्यवस्था हुई कि चूंकि तो राजकीय विभाग में थे तो घोड़ों के द्वारा चले आपको उच्छिष्ट के प्रतिपल उच्छिष्ट, प्रति सेकेंड उच्छिष्ट आपको मिल रहा है हमने कहा कि आप राधा बोलो राधा अब इसका हमने स्वाद लिया है अब ये हमने कहा राधा बोलो आप राधा बोलो और देखो कितना आप उत्सिष्ट पा रहे इससे और ये उच्चिस्ट, ये उच्चिस्ट हमारे परम गुरु लालजू ने स्वाद दिया दास अन्य भजन दस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार श्री लालजू महाराज जगत गुरु ने लिया ये स्वाद हित सजनी जू ने लिया हम तुछा प्रण हो कर्मा इस महिमा ब्रंदावन ये स्वाद ब्रंदावन ने लिया ये स्वाद ब्रंदावन के समस्त रसिकों ने लिया इस राधा नाम का स्वाद और हमारे गुरुदेव ने हमको दिया और हमारे जो चिभ्या में आ रहा है जो स्वाद लिया इस राधा नाम का वो आपकी जिभ्या में गया इससे बड़ा उठ नहीं है अगर इस उच्चिष्ट का आदर ना हो तो जो अन्न का उच्चिष्ट मिलता है उससे काम नहीं बनने वाला आप देख लो आप देख लो प्रत्यक्ष साधकों ने हमारे सिद्धांत की और अवहेलना की क्या उन्होंने उच्छिष्ट नहीं पाया बताइए पाया ना? और अवहेलना की सिद्धांत की तो उस उच्छिष्ट ने उनको संभाला नहीं अगर वे राधा राम सुधार सम के उठ पर ध्यान दे सदगुरुदेव के स्वरूप पर ध्यान दे तो कभी ऐसी अज्ञानता और हो ही नहीं सकती क्योंकि दस बीस तो है नहीं एक ही तो है एक ही परम तत्व तो चाहे जिस रूप में अच्छा अब हम चाहे जिस रूप में नहीं मान सकते क्योंकि अब हम विवाहित है कुरी नहीं है वही जब वही है तो हम लेते हैं अमुख सत हमारे आराते देव नहीं आराध्य देव के समान है लेकिन आराध्य देव तो अमुक है जिनको हमने वर्ण कर लिया समझ रहे पूर्ण गुरु निष्ठा पूर्ण इष्ट संपूर्ण जगत में उन्हीं की भावना तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस ज्ञान से मतलब नहीं मैं तो बच्चे की तरह तो फिर आपकी जेब में गुरुदेव होना चाहिए आप अपने गुरुदेव को मूर्त रूप में सान्निध्य में देखें और समय छवि में रखें और आप बात करें और आप देखें अगर आपको छवि से उत्तर ना मिलने लगे तो बता आप बात करें गुरुदेव आपकी जेब में है तो परेशानी क्या है, <laughs> जिसके में है। नहीं लोग कहते तो चिंता मत करो अमुक अधिकारी हमारे जेब में, में है तो इष्ट तो है ही गुरु प्रसन्न साहब अनुकूल गुरु प्रसन्न है तो साहब अनुकूल है गुरु अदे तो अगर हमारे ऊपर है तो इष्ट हृदय में निश्चित लेगा सबसे क्या? जी।, जी, जी। आप जैसे पहले ऐसा लगता था कि कि कभी-कभी सुनते थे थे या पढ़ते थे कि मन जैसे गुरु में भगवत बुद्धि हो जाए तो लगता था कितना कठिन है कि कैसे एक मनुष्य में भगवत बुद्धि की जा सकती है लेकिन शायद ये आपकी फलस्व को आए हो है। एक पत्थर का टुकड़ा हम लेते हैं और जब पैरों में बेवाई थी ना उसे रगड़ते हैं हमारी जब रगड़ते हैं। और वही पत्थर का टुकड़ा है जब किसी संत ने दे दिया और उसने श्रद्धा कर ली तो उसे भगवान प्रकट हो गए शिले वाही कर या धना जाति को एक पत्थर के टुकड़े भगवान प्रकट कर सकते हैं एक कास्ट निर्मित धातु निर्मित मूर्ति में हमने एक दिन वर्णन भी किया था एक बार परिक्रमा लगा रहे थे तो परिक्रमा मार्ग में गोपाल जी बनाने वाली दुकान थी तो आश्चर्य की बात है उनकी गर्दन में लात रखे हुए इतने बड़े गोपाल जी थे ना कि हिले ना तो उनकी नाक में रेती चला रहा था खड़े होके हम देख रहे थे अब उसके लिए गोपाल जी थोड़ी हो तो बना रहा है तो अब गलदल में इसलिए रखे था हिले ना बड़े हैं अब दूसरा थोड़ी कि भाई ए, फूलों के सैया लगा के वो वो वो तो हमारी जब भावना आते हैं हैं तो तब हो जाते समझे ना धातु जब धातु में ठाकुर बुद्धि हो जाएगी पत्थर में भगवान शालीग्राम भगवान क्या है गंडकी नदी जैसे यमुना नदी में रेत है ऐसे जो चंबल नदी है उसमें ये जो बजरपुट है ना बजरपुट निकलता जैसे चंबल नदी का बजरपुट गंगा यमुना की रेणु का रेत ऐसे ही गंडकी नदी के सालीग्राम ऐसे ही नर्मदा के शंकर जी बिल्कुल ऐसे ही हैं नर्मदा में स्नान करो तो सैकड़ों शंकर जी नीचे जी सैकड़ों शंकर जी तुम्हारे पैर के नीचे नर्मदा में जब स्नान करो तो जो नर्मदेश्वर है तो जब नंदर जाओगे जल में तो पैर के नीचे रहने लगे अब उनको उठा के जब में विराजमान किया तो ना। जब तो ना भगवान नदी एक दो जोड़ी ऐसे ही प्रवाहित हो रहे हैं तो आप स्नान करेंगे तो पैर पड़ेंगे ना लेकिन जब आप सिंहासन में विराजमान करेंगे तो आपको सारा खेल भाव का है जब हम एक पत्थर में एक धातु में एक लकड़ी में एक मिट्टी में भगवत भाव कर सकते हैं तो पांच भौतिक चलते फिरते चैतन्य में मनुष्य शरीर में क्यों नहीं कर सकते पर मूर्ति में भगवत भाव होना सहज है चलते फिरते मनुष्य रूप में भाव होना कठिन है क्योंकि मूर्ति तुम्हारे अनुकूल ही रहेगी चलते फिरते अनुकूल नहीं होगी वो अपनी बात कहेंगे तो तुम्हारी बात के विरोध में भी वो बात हो सकती है तो तुम्हें लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है एक जीव भगवान कैसे सकता है जब भगवान जीव बन सकता है तो जीव भगवान नहीं बन सकता अरे उल्टा ही था नारायण नर बन सकता है तो नर नारायण नहीं हो गई तो तो तो तो सब कुछ हुआ है, सिर्फ आपकी कृपा से हुआ है कि अपने आप से वो हो गया जैसे और सब साधन का फल आप ये कहते हैं कि तो ये भी आप ही कृपा से हुआ है मेरा अपना कुछ भी नहीं है सब आपकी से, अब ऐसा लगता है कि आपके बिना ही नहीं जा सकता। आ, ऐसा ही यही आपको बोध करवा देगा यही भाव आपको बोध करवा देगा जब ऐसी हुई तो आप देखोगे गुरु आपके मन में बुद्धि में चित में में सेवक जी थी भी, विकल होकर रो रहे थे श्री हरिवंत श्री हरिवंत तो प्राण मन बुद्धि चित्त सब हरिवंश में हो गए यही स्थिति आ जाएगी ऐसा हो जाए की विकलता आ जाए हम उनके बिना जी न सके जी फिर अब ऐसा करिए कि देखिए या तो विमान मंगा लीजिएगा सबको साथ लेके क्योंकि अब अब कोई भी बात हमें भी मां हमें विमान में में जाना जाना नहीं है यही यही रहना सेवा सेवा कुंज कुंज इतनी दूर विमान का है को <laughs> सेवा में। हमें सेवा कुंज जाना है हाँ यही और अपने लोग सब सेवा कुंज में बैठे पोशाक उतरेगी और ये नई पोशाक मिलेगी आप वृंदावन वास कर रहे हो तो कभी कभी मिल करेंगे अगर शरीर भी ना रहेंगे ना तो आप अनुभव करोगे तन्मयता करने पर हर समय सदगुरुदेव का अनुभव होगा आप सच्ची मानिए कानपुर ले जाएगा इस रोग के कारण तो एक बहुत बड़ी झील है गुरु आश्रम से ऐसे दूर से हमें दिन में दिखाई दिया कि झील के किनारे किनारे गुरुदेव भगवान झील यमुना जी दिखाई देने लगी और इस कोई भावना नहीं स्पष्ट दिखाई दिया वही कमंडल वही छड़ी लिए गुरुदेव काफी देर एकदम इस भाव में डूबे थे कि फिर एकदम ध्यान आया तो हम अगर भाव में है तो यही हमारे हरिवंश माप्र हुए यही स्वामी हरिदास जी है यही सब बड़े बड़े महापुरुष ये धाम है ना, यही की सेवा में यही अपने लोगों को चलना है हाँ, अंदर प्रवेश होने में पोसा घटा दी जाएगी, पोसा घटाने के कारण रूप परिवर्तन हो जाएगा फिर वो इन नेत्रों से नहीं पहचाना जाएगा वो खरा रहना यही है अपने लोगों को बीमार बीमार ले जाना है <laughs> ये अभी होती है, नहीं, आपको नहीं देखे है, होना भी स्वाभाविक है है कि जैसे हम हम हम जाते हैं हैं हैं तो जो प्रथम प्रथम सीढ़ी सीढ़ी होती उसको ऐसे छूते छूते अब उससे पूछो है क्या प्रथम को हम क्यों हैं? क्योंकि इस सीढ़ी से हम वहां पहुंच रहे हैं जहाँ हमारे राधा वल्लभ लाल जी है इसीलिए शरीर रूपी सीढ़ी से हम जान पाए कि हमारा गुरुदेव सर्वव्यापी परम तत्व हम उस प्रेम स्वरूप परमात्म तत्व को बोध कर पाए इस शरीर रूपी सीढ़ी से इसलिए से छूते हैं इसलिए इस पर आसक्त होते हैं इसलिए इस पर अब जैसे भाव की केवल बात है आप बिहारी जी की देखो सुबह जाके जब दर्शन खुलते हैं उसके पहले घंटों पहले लोग टेहरी की आराधना करते हैं टेहरी दहली जो है ना प्रथम दहली द्वितीय दहली दूध से स्नान इत्र से स्नान अब आप पूछो है क्या जो की संबंध तो से होने के कारण शरीर हो गया, नहीं तो तो है तो का समझ में आया ना? इसलिए इसमें होना स्वाभाविक ही है क्योंकि इसी से हमें उस वस्तु का बोध होता है हमारी आ, मुझे आपसे पहले जाने मैं मैं मैं नहीं हाँ ऐसा भाव प्रेम मार्ग में होता है पट्टी बांधनी स्वामी जी ने तो देखना नहीं कोठरी में बैठ गए का अन्न जब सब त्याग कर प्राण त्याग दूंगा गुरुदेव नहीं तो जीवन में उनको कोई ज्ञान की कवि है क्या की भाई सर्वव्यापी तत्व प्रेम फिर सब लसिकों ने आपस में सलाह की कि तो बहुत बड़ा मतलब हानि का विषय हो जाएगा कि भूखे प्यासे प्राण त्याग दें देख एक उपाय है रास करवाई जाए प्रगट रास और प्रिया प्रीतम उनसे कहे कि आप हमारे दर्शन को तो पट्टी खोल देंगे और फिर जब वो उनके नेत्र की पट्टी खोल जाए तो प्रिया प्रीतम अपनी जूठन पमा तो पालेंगे ये बात हो हरिमाम व्यास जी गए और विठल भी बुलदेव जी से कहा कि बिहारी बिहारी जो आपको याद कर रहे हैं रास मंडल में पधारो पकड़ के लाए उनको तो कहा कि आपकी पट्टी खोलो सामने देखो बिहारी बिहारी जो विराजमान है पट्टी खोली गई तो देखा श्यामा श्याम मतलब संगादित रास बिहारी बिहारी तत्काल उनके मुख से निकला कि स्वामी ही कहा है अगर बिहारी बिहारी जो तो है तो स्वामी जी कहां है अब किसी को उत्तर देने की हिम्मत नहीं तो उनका स्वामी जी तो अंतर ध्यान हा स्वामी उसी समय प्राण उसी समय हृदय फट गया प्राण निकल गया। उसी समय तो ये प्रीति का विषय है महाप्रभु चेतन देव अंतर ध्यान हुए कितने भक्त ऐसे तत्काल प्राण निकल हरिवंश महाप्रभु जब अंतर ध्यान हुए तो ऐसे कितने रसिक संत सुनते ही प्राण निकल गए सुनते ही अंतर ऐसा पर महाप्रभु के अंदर ध्यान की बात सुनते हैं वो प्रभु का अपने तो ऐसे जैसे, जैसे, जैसे जो ही, जो ही करे, और बड़ा आनंद का विषय है वो एक स्थिति होती प्रेम की वो धरा होती है प्रभु को बुलाना कोई न कोई बहाना करके ऐसे कर देते पर हम पूर्ण रूप से इस सिद्धांत से चले किंच ना किसी से राग ना द्वेश निंदा ना, ना किसी से एक मात्र अपने आराध्य देव के में मगन रहे हैं। ये जीवन का सार है